अब तो हमारे हृदय सिंहासन पर राम का राज तिलक करेंगे अब हम भगवान के शासन में जिएंगे अब हम काम क्रोध लोभ आदि के गुलाम नहीं बनेंगे यही जीवन लाभ है भागवत में यह प्रश्न पूछा गया जन्म लाभ क्या मानव जन्म का लाभ क्या है तो कहा गया जन्मलाभ है परसाम अंत्य नारायण स्मृति मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि अंत में नारायण की स्मृति हो रहे उसी का जीवन सफल भगवान का स्मरण रहे तो आपने भाव से भगवान के यश का जैसा गायन करना चाहिए वो नहीं किया आपने इतिहास दृष्टि से बहुत कुछ लिखा आपने भाव दृष्टि से कुछ नहीं लिखा और बिना भाव के बिना भजन के सच्चा सुख या शांति संभव नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन नहीं।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 न बिना सुख शांति नहीं देवर्षि नारद ने भगवान के भजन की महिमा का बखान किया और व्यास जी को यह समझाया कि मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था आज मैं देवर्षि बनकर के संसार में पूजा जा रहा हूं सबसे सम्मान पा रहा हूं उसका कारण यह है कि मैंने गत जन्म में भगवान का बड़ा भजन किया नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाया मेरी मां दासी थी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों के घर में दासी थी पवित्र वातावरण में काम करने का अवसर मिला यह भगवान की कृपा गांव में कोई साधु संत महात्मा आवे तो उनका उतारा इन ब्राह्मणों के यहां ही रहता था लोग केवल प्रवचन सुनते लेकिन मुझे और मेरी मां को सतत उन संतों का सानिध्य और उनकी सेवा का अवसर मिलता था मध्यान्ह समय में रसोई तैयार होती तो पहले भगवान को भोग लगाया जाता फिर साधु संत प्रसाद लेते फिर सब लोग जिम लेते अंत में मुझे और मेरी मां को खाना मिलता था यह महाप्रसाद भगवान को भोग लग जाए सामग्री फिर प्रसाद बन जाती है वो सामग्री और जब भगवान के भक्त लोग प्रसाद ग्रहण कर लें फिर जो बच जाए वो महाप्रसाद कहलाता इसलिए अंत में जो खाना खाते हैं उन्हें महाप्रसाद मिलता है मुझे और मेरी मां को महाप्रसाद मिलता देखो ये क्या पॉजिटिव थिंकिंग भक्ति मार्ग ने दिया सब लोग घाना खा बाद में हम लोगों को बचा खुचा बाद में मिलता था लास्ट में क्या करे नौकर आदमी <laughs> अब ऐसा रोना जो रोता रहेगा वो कभी भी ऊपर नहीं बढ़ेगा भक्ति मार्ग की ये पॉजिटिव दृष्टि है कि सब लोग भोजन कर ले बाद में अंत में मुझे और मेरी मां को महाप्रसाद मिलता था प्रसाद से भी विशेष महत्व है महाप्रसाद का एक बार संत लोग भोजन कर लिए मेरी मां कहीं इधर उधर गई होगी तो उस ब्राह्मण ने मुझे बुलाया कि बेटा यहां आओ ये यह जूठी पतले उठा करके बाहर ले जाओ मुझे सेवा मिली मैं प्रसन्न हुआ मैं उन जूठी पतलों को उठा करके बाहर ले गया फिर संतों से बचा हुआ जो अन्न था महाप्रसाद वो ग्रहण किया मैंने ये करते ये करते मेरे पाप जलकर भस्म हो गए और मुझे भगवान में रति होने लगी देखो हमारे पाप भगवान में जैसा प्रेम होना चाहिए ना वो होने नहीं देते भजन में रुचि नहीं होती भजन में मजा नहीं आता तो उन पापों को खत्म करने के लिए भगवान के भजन का ही आश्रय करना चाहिए भजन करने से ही पाप खत्म होंगे और पाप खत्म होंगे तो धीरे धीरे धीरे भजन में रुचि होगी तो भले ही मजा ना आवे लेकिन फिर भी भजन करो दवा खाने में थोड़ी मजा आता है फिर भी दवा खाते हैं तो रोग मिटता है पित्त के रोगी को मिश्री मीठी नहीं लगती इसका मतलब यह नहीं कि मिश्री मीठी नहीं है मिश्री तो मीठी है लेकिन तेरे पित्त का रोग हुआ है पित्त प्रकोप हुआ है इसलिए तुझे मिश्री मीठी नहीं लग रही तो क्या किया जाए बोले मिश्री मीठी नहीं लग रही फिर भी तू मिश्री का सेवन कर मिश्री के सेवन से ही तेरे पित्त का प्रकोप शांत हो जाएगा और जैसे जैसे पित्त का प्रकोप शांत होता चला जाएगा मिश्री की मधुरता का तू अनुभव करेगा बस उसी तरह भगवान का नाम तो मधुर है ही है मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम लेकिन हमको उस मधुरता का अनुभव नहीं हो रहा है क्यों पाप का पित्त बढ़ा हुआ है क्या किया जाए बोले उसी नाम का आश्रय किया जाए भले ही मजा नहीं आ रहा है भले ही भगवान का नाम मधुर नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी नाम लेते रहो भाव से कुभाव से किसी भी तरह तुलसीदास जी ने कहा भाय भाई कुभा आलसहु नाम जपत मंगल दिशा बेमन से नाम लेने से क्या होता है तो ये तो प्रश्न ऐसा ही है कि बेमन से दवाई खाने से क्या होता है अरे कभी कभी तो बच्चा दवाई नहीं खाता इनकार करता है मां जबरदस्ती पिला देती तब भी बालक का भला होने वाला है उस दवाई से उसका रोग मिटेगा इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं तुलसी सीता राम को रीज बजो के खीज उल्टा जू खेतर में बीज भा अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशहू जैसे जैसे नाम जपते जाओगे कीर्तन करते जाओगे नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम वह पापों का नाश करेगा और जैसे जैसे पाप रूपी पित्त का प्रकोप शांत होता जाएगा भगवान के नाम में भजन में आनंद आने लगेगा वो और और और मधुर लगने लगेगा रुचि तुम्हारी बढ़ने लगेगी भजन बढ़ेगा फिर एक समय तो ऐसा आता है कि जैसे जोरों की भूख लगती है और तुरंत घर पे पर तो भाई, भाई जल्दी थाली लगाओ जल्दी थाली लगाओ अब मेरे से रहा नहीं जाता जो भोजन के विषय में है वही स्थिति तुम्हारी भजन के विषय में हो जाएगी बहुत हो गया यार अब चलो बैठ करके हाथ में माला और सच जैसे मोबाइल चार्ज होता है जैसे तुम भोजन करते हो और हर कवल के साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधानिवृत्ति ये तीनों होता है अनुभव करोगे भजन से अपने इष्ट मंत्र के जब से वैसा ही हो रहा तुष्टि भी मिल रही है तुम पुष्ट भी हो रहे हो और निवृत्ति भी हो रही है धीरे धीरे आह, स्थिति ऐसी हो जाएगी फिर बिना भजन के भजन बिना चैनन आए राम चैन भजन है अमृत रस का प्याला भजन है अमृत रस का प्याला शाम सवेरे पीना पीना शाम सवेरे पीना इसको पीकर सारा जीवन इसको पीकर सारा जीवन मस्ती में तू जीना जीना मस्ती में तू जीना भजन बिना जी कहते हैं भजन में मेरी रुचि बढ़ने लगी संतों का चातुर्मास पूर्ण हुआ संतों ने भी कृपा करके भगवान के विषय में मुझे सुनाया समझाया। छोटी उम्र में इस बालक की सत्संग में कितनी रुचि है भजन में कितनी रुचि है देखकर संत बड़े प्रसन्न हुए मुझे आशीर्वाद दिए चार मास पूर्ण हुए और संत फिर जाने के लिए तैयार हुए मुझसे संतों का वियोग सहा नहीं गया मेरे से रहा नहीं गया महाराज आप क्यों जा रहे हो तुसी ना जाओ आप क्यों जा रहे हो छोटा सा बच्चा संतों का वियोग सह नहीं पा रहा तो संतों ने सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा हम तो साधु साधु चलता भला हमारा चातुर्मास पूरा हो गया अब हम चलेंगे तब कहा नारद ने तुम्हाराज तो मुझे भी अपने साथ ले चलो मैं आपके साथ रहूंगा सेवा करूंगा भजन करूंगा तो मेरी मां दौड़ती हुई आई रो पड़ी महाराज मुझे अबला का यह एक ही आधार है इसको ले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी संतों ने कहा माई तेरा बालक बड़ा सीधा है जो सीधा है वही साधु सरल स्वभाव नमन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई हम कोई अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो चिंता ना कर मेरे माथे पर हाथ रखा और मुझे समझाया कि बेटा मां की सेवा करना तेरा पहला धर्म है भाव के अतिरेक में हम कर्तव्य से मुंह मोड़ लें यह उचित नहीं मां है तब तक मां की सेवा कर जब मां भगवान के धाम में जाए फिर तू यदि हमारे मार्ग पर आना चाहे तब आ सकता है जाते जाते संतों ने मुझे एक मंत्र का उपदेश किया वासुदेव गायत्री मंत्र अनुष्ट छंद में है सब लोग गाएंगे नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमही प्रद्युना प्रद्युना नम संगय च नमो भगवते सुदेवाय धीमही प्रत्युनाय अनुधा नम संकर्षण यह वासुदेव गायत्री मंत्र किसको कहते हैं इति मनन करने से जो तुमको तुमको तारे जो तुम्हारी रक्षा करे उसको कहते हैं मंत्र बार बार उसका मनन करो चिंतन करो रटन करो तुम्हारी रक्षा करो गायत्री का लिटरल मीनिंग यही है गायन त्रायते गाने वाले की जो रक्षा करे वह गायत्री मनन करने वाले रटन करने वाले की रक्षा करे मंत्र इसमें भगवान के चार नाम हैं वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण यह अंतकरण चतुष्टई के देव हैं अब देखो मंत्र की बात आई तो मंत्र का मतलब क्या है और इस वासुदेव गायत्री मंत्र में चार नाम क्यों है वो क्यों है ये सब समझना होगा तो फिर विस्तार होगा कथा का और नहीं तो कथा किए चले चलो कि फिर गायत्री मंत्र ये वासुदेव गायत्री मंत्र दिया संतों ने और फिर संत लोग चले गए और नारद जी उस मंत्र को पढ़ते रहे उसको रटते रहे और ये करते करते एक बार उनकी मां गौशाला में गाय धोने गई अंधेरे में उसका पग पड़ा जाते हुए एक सर्प पर सर्प ने डस लिया थोड़ी देर में मां मर गई नारद जी को हर्ष न हुआ शोक न हुआ मां की उत्तर क्रिया करके कहते हैं मैंने उत्तर क्रिया में उत्तर दिशा में प्रस्थान किया जंगलों में भटकता रहा तीर्थों में मंदिरों में जहां विक्षा में जो मिल जाए उससे पेट भर लेता कभी किसी धर्मशाला में रह लेता कभी किसी मंदिर के ओटे पे रात में सो लेता ना कोई घर था न कोई परिवार न पास में पैसा बिल्कुल अकिचन अनिकेत केवल भगवान का भरोसा देखो साधु जीवन ये कल की फिक्र में ऊपर वाला सब व्यवस्था कर देता था पास में कुछ रखता नहीं था संग किसी का करता नहीं था अकेला विचरण करता था एक बार एक जंगल में भूखा प्यासा में गया तो एक सरोवर देखा पानी पिया किनारे पर लगे पेड़ के वृक्ष के फल तोड़ तोड कर खाया भूख प्यास मिटी लेकिन मन की प्यास न मिटी वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगाकर भगवान का ध्यान करता हुआ सदगुरु से मिला हुआ वासुदेव गायत्री मंत्र रट रहा था नमो भगवते तो व्यम वासुदेवाय धीमही प्रत्युम्नाय निरुद्धाय नमस् संकर्षण जप करते करते मेरे पाप नष्ट हो गए होंगे परमात्मा ने कृपा करी हृदय में मुझे नारायण का दर्शन हुआ परमानंद हुआ उस अनुभूति को हे व्यास जी मैं शब्दों में बता नहीं सकता कभी कभी साधक को स्वप्न में भगवान का दर्शन होता यह साधारण दर्शन कभी कभी जब करते ध्यान करते कथा सुनते हृदय में भगवान का दर्शन होता है, यह मध्यम दर्शन पर कभी कभी ठाकुर कृपा करे तो प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है, जैसे शंकर जी के समक्ष प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला निधिते विशाला जैसे ध्रुव के समक्ष भगवान श्रीहरि प्रत्यक्ष हो गए यह श्रेष्ठ दर्शन कभी कभी किसी के नसीब होता है मुझे हृदय में दर्शन हुआ परमानंद हुआ उस आनंद में मैं डूबा लेकिन फिर भगवान का वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया कहां चले गए प्रभु ता में मेरी आंखें खुल गई बाहर देखने की कोशिश करी भगवान नहीं दिखाई पड़े फिर से आंखें बंद करके अपने हृदय में भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न किया भगवान नहीं दिखाई दिए क्योंकि यह प्रयास से नहीं होता यह तो प्रसाद से होता प्रसाद माने कृपा तब रोने लगा मैं और मुझे रोते देख आकाश में आकाशवाणी हुई तुझ पर कृपा करके मैंने एक बार अपने स्वरूप का तुझे दर्शन कराया है अब तो जब तेरा यह शरीर नहीं रहेगा तब तू मुझे प्राप्त करेगा हृदयाकाश में कुछ वाणी उठी विचरण करता रहा भूमि पर जब तक प्रारब्ध था शरीर रहा ब्रह्मा जी का एक कल्प का दिवस पूर्ण हुआ और एक कल्प की रात शुरू हुई अब ये कल्प क्या है ये समझाना पड़ेगा नहीं समझना है तो सीधे चल दे ऐसे कथा का विस्तार है तो भागवत ही लेकिन हर चीज को समझाते समझाते समझाते उसका विस्तार होता चला जाता है एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी से ज्यादा समय बीतता है चलो मैं यहां से ही शुरू करूं सेकंड तो पता है ना आपको कल्प पता नहीं मनवंतर पता नहीं सेकंड पता है ना और कितने का सेकंड का एक घंटा के एक मिनट होता है 60 सेकंड का एक मिनट 60 मिनट का एक घंटा तीन घंटे का एक प्रहर चार प्रहर का दिवस यानी बारह घंटे और चार प्रहर की रात दूसरे बारह घंटे चौबीस घंटे हो गए दिवस रात डेट चेंज ऐसे तीन सौ साठ दिवस रात एक वर्ष ऐसे पंद्रह दिवस रात एक पक्ष ऐसे दो पक्ष एक मास ऐसे दो मास एक ऋतु ऐसी तीन ऋतु एक अयन ऐसे दो अयन यानी छह ऋतु यानी बारह मास एक वर्ष ऐसे चार लाख बत्तीस हजार वर्ष कलयुग। आठ लाख चौसठ हजार वर्ष द्वापर युग बारह लाख छियानवे हजार वर्ष त्रेता युग सत्रह लाख अट्ठाईस हजार वर्ष सत्य युग इन चारों को प्लस करो जो जवाब मिले एक चतुर्युगी। ऐसी इकहत्तर चतुर्युगी से उपरांत समय बीतता है तब एक मनवंतर ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब एक कल्प होता है वो एक कल्प का ब्रह्मा का दिवस और एक कल्प की ब्रह्मा की रात दो कल्प जब बीतते हैं तो ब्रह्मा की डेट चेंज होती है ऐसे ब्रह्मा का एक वर्ष 360 दिन और 360 रात 720 कल्प तब ब्रह्मा का एक वर्ष होता है और ऐसा ब्रह्मा का सौ वर्ष का आयुष्य तो ब्रह्मा जी की वो सौ वर्ष की आयुष्य भगवान के आंख की पलक एक निमेश मात्र है अब ये भी भागवत के आधार पर ही कह रहा हूं भागवत में काल गणना है साहब ये भागवत ही है सिवाय भागवत के और कुछ नहीं कह रहा हूं भागवत ही कहूंगा सिवाय भागवत के और कुछ नहीं कहते तो ना गीता के ऊपर हाथ रखकर मैं सत्य ही कहूंगा सिवाय सत्य के और कुछ नहीं लेकिन आपके चलते तो बस आपको यह लगता है भागवत यानी नरसिंह भगवान हो भागवत यानी कन्हैया माखन